श्री गर्गसिहिता अश्वमेध खंड चौदाहवा अध्याय अनुरुद्ध का सेना सहित से अश्व की रक्षा के लिए प्रयाण माहिस्मतीपुरी के राजकुमार का अश्व को बांधना तथा अनिरुद्ध का राजा इंद्रनील से युद्ध के लिए उद्यत होना श्री गर्ग जी कहते हैं नरेश्वर तदनंतर राजा उग्रसेन की आज्ञा से, से अनिरुद्ध से मिलने के लिए वसुदेव बलराम श्री कृष्ण प्रद्युम्न तथा अन्य सब यादव रथों द्वारा नगर से बाहर निकले वहां जाकर उन्होंने सेना से घिरे हुए अनुरुद्ध को देखा भगवान श्री कृष्ण ने पहले राजस्वी यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न को जिस नीति का उपदेश दिया था वही सारी नीति उस समय अनिरुद्ध से कर चलाई। राजन भगवान श्री कृष्ण का वह उपदेश सुनकर अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नतापूर्वक उस उसे शिवोद्धारी किया तत्पश्चात मुनिवर गर्ग अन्यन्न्य मुनिवृंद वसुदेव बलराम श्री चंद्र तथा प्रद्युम्न को अनिरुद्ध को प्रणाम किया वजदेव बलराम श्री कृष्ण और प्रद्युम्न आदि यादव अनिरुद्ध को शुभाशीर्वाद देकर रथों द्वारा पुरी में लौट आए नरेश्वर अनिरुद्ध का अश्वदेश देश में गया किंतु श्री कृष्ण के भय से कोई भोपाल उसे पकड़ने का साहस न कर सके जहाँ जहाँ वह घोड़ा गया वहाँ वहाँ सैनिकों सहित अनुरुद्ध उसके पीछे शत्रुओं को जीतने के लिए गए इस प्रकार विभिन्न राज्यों का अवलोकन करता हुआ अनुरुद्ध का वह अश्व नर्मदा के तट पर विराजमान माहिस्मतीपुरी को गया उस पुरी में चारों वर्णों के लोग भरे थे और वह प्रस्तर निर्मित दुर्ग से मंडित थे भगवान शंकर के गगनचुम्बी मंदिर उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे पाँच योजन विस्तृत माहिस्मती पुरी राजा इंद्रनील थे परिपालित थे शाल ताल तमाल वट बिल्व और पीपल आदि वृक्ष उसकी श्रेय वृद्धि कर रहे थे बहुत से पोखरे और बावड़ियाँ वहाँ शोभा पाती थी जिनमें पक्षी कलरव करते थे ऐसी नगरी को वहां के उपवन में पहुंचकर कर अश्व ने देखा राजा इंद्रनील के बलवान पुत्र का नाम नीलध्वज था वह सहस्त्रों वीरों के साथ शिकर शिकार खेलने के लिए पूरी से बाहर निकला उस राजकुमार ने भाल में बंधे हुए पत्र के साथ श्यामकर्ण घोड़े को देखा जो फूलों से भरे उपवन में कदम्ब के नीचे खड़ा था उसके अंग अंगकांति गाय के दूध की भांति श्वेत थी अनेक चामरों से अलंकृत वह अश्व वहां घूमता हुआ आ गया था उसके शरीर पर स्त्रियों के कुमकुम लिप्त हाथों के छाप शोभा दे रहे थे तथा वह मोती की मालवाओं से मंडित था उस घोड़े को देख राजकुमार नीलध्वज ने अपने वाहन से उतरकर बड़े हर्ष के साथ खेल खेल में ही उसके सिर का बाल पकड़ लिया उसके बाल में यादवराज उग्रसेन ने जो पत्र लगा दिया था उसको राजकुमार पढ़ने लगा उसमें लिखा था द्वारिका के अधिपति राजा उग्रसेन समस्त्र वीरों के श्रोमणी हैं उनके समान महायशस्वी और चक्रवर्ती राजा दूसरा कोई नहीं है उन्हें पत्र सहित इस अश्वराज को स्वतंत्र विचारने के लिए छोड़ा है अनिरुद्ध इसका पालन करते हैं जो राजा अपने को सबल समझते हों वे इसे पकड़े अन्यथा अनिरुद्ध के चरणों में प्रणाम करके लौट जाए यह अभिप्राय देखकर राजकुमार क्रोध से बोल उठा क्या अनिरुद्ध ही धनुर्धर है हम लोग धनुर्धर नहीं हैं मेरे पिताजी के रहते हुए कौन इस प्रकार वीरता का गर्व कर सकता है श्री गर्ग जी कहते हैं राजन ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े को लेकर राजा के पास गया और उसने पिता के आगे उस घोड़े को का वृत्तांत कह सुनाया पुत्रा पुत्र का वचन सुनकर महाबली महामानी शिवभक्त राजा नील ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा इंद्रनील बोले बेटा पहले क्रतुश्रेष्ठ राजसूई के अवसर पर समर्थ होते हुए मैंने अपने कुबुद्धि मंत्री के कहने से प्रद्युम्न को कुछ भेंट दे दी थी अब पुनः घोड़े की रक्षा करता हुआ अनुरुद्ध आधम का है अहो दैव कैसा अद्भुत है उससे कौन सा उलटफेर नहीं हो सकता है अभी थोड़े ही दिन हुए द्वारिका में वृष्टिवंशी बढ़ गए अतः आज मैं अनिरुद्ध आदि समस्त यादवों को परास्त करूंगा उस मानी को श्याम कर्ण अश्व कदापि नहीं लौटाऊंगा मैंने भक्तिभाव से भगवान शंकर को संतुष्ट किया है वे युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे ऐसा कहकर माहष्मतिपुरी के वीर नरेश ने सोने की दृष्टि से घोड़े को बांध लिया और सेना सहित से जाकर युद्ध करने का निश्चय किया नरेशवर इतने में ही घोड़े को देखते हुए सौ अपनी सेना के साथ अनुररुद्ध नर्मदा के तट पर आ पहुंचे राजन सांब मधु बृहद बाहु चित्र वृक अरुण संग्रामजीत सुमित्र दीप्तमान भानु वेदभाू पुष्कर श्रुतदेव सुनंदन विरूप चित्रबाहु नग्रोध तथा कवि ये अनिरुद्ध के सहायक भी वहाँ आ गए गद सारण अक्रूर कृतवर्मा उद्धव और योधान नाम वाले सात्विकी ये सब विष्णुवंशी सूरवीर भी अनिरुद्ध की सहायता करने के लिए आ आपे वे भोज विष्णु तथा अंधक आदि यादव नर्मदा के तट पर खड़े हो श्याम कर्ण अश्व को न देखने के कारण बड़े आस्थित चर्य में पड़े और आपस में इस प्रकार कहने लगे मित्रों महाराज उग्रसेन के पत्र से हित अश्व को कौन ले गया जिससे वह श्याम कर्ण अश्व यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है पहले राजू यज्ञ के अवसर पर मानव दैत्य और देवताओं ने तथा नौ खंडों के अधिपतियों ने भी परास्त होकर जिनके लिए भेंट दी थी उन्हीं के प्रचंड शासन का तिरस्कार करके जिस जिसकोबुद्धि नरेश ने अभिमान व अश्व का अपहरण किया है वह चोर है उसे चोरी का दंड मिलना चाहिए सबके मुंह से यही बात सुनकर और सामने पुरी की ओर देखकर कर रुक्मवती नंदन अनिरुद्ध मंत्री प्रवर उद्धव से बोले अनिरुद्ध ने कहा नर्मदा नदी के तट पर यह किस राजा की नगरी शोभा पाती है मालूम होता है कि हमारा अश्व अवश्य इसी नगरी में गया है अनिरुद्ध का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण सखा उद्धव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले उद्धव ने कहा यह राजा इंद्रनील की नगरी है और इसका शुभ नाम माहषमतीपुरी है इसमें रहने वाले सभी वर्णों के लोग भगवान महेश्वर के पूजन में रत रहते हैं विष्णु कुल इस राजा ने काल में नर्मदा के तट पर बारह वर्षों तक नर्मदेश्वर की पूजा की थी उनके सोरसोपचार पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे भगवान शिव का वचन सुनकर माहिष्मतिपुरी के पालक नरेश ने हाथ जोड़ गदगद बाड़ी में उन रुद्रदेव से कहा ईशान आप संपूर्ण जगत के गुरु तथा नर्मदेश्वर हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं आप सकाम पुरुषों के कामना पूरक कल्प वृक्ष हैं महेश्वर आप दाता हैं मैं आपसे यह वर्मा चाहता हूं कि आप सदा देवता दैत्य और मनुष्यों से प्राप्त होने वाले भय से मेरी रक्षा करें राजा की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न हो तथास्थु कह दिया राजेंद्र ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए कंदर्प नंदन इस कारण भगवान रुद्र के वर से प्रभावित हुआ शूरवीर नरेश युद्ध किए बिना तुम्हें अश्वन नहीं लौटाएगा उद्धव जी का यह कथन सुनकर बलवान अनुरुद्ध ने समस्त यादवों के समक्ष पूर्वक कहा अनुरुद्ध बोले मंत्र प्रवर सुनिए आपने यह बताया है कि इस राजा के सहायक साक्षात भगवान शिव हैं परंतु जैसे इन पर शिव जी की कृपा है उसी प्रकार मेरे ऊपर भगवान श्रीकृष्ण कृपा रखते हैं ऐसा कहकर यादवों सहित वीर रुक्मवती कुमार ने अश्व को बंधन से मुक्त करने के लिए राजा इंद्रनील को जीतने का विचार किया जब प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध कवच बांधकर खड़े हुए तब समस्त यादव योद्धा परीख, खड गदा धनुष और फरसे लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए इस प्रकार श्री गर्ग सीता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में अनिरुद्ध का प्रयाण प्रयाण नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ